संक्षिप्त महाभारत भीष्म पर्व छठे दिन के दोपहर के बाद का युद्ध संजय ने कहा महाराज जब सूर्यदेव आकाश के बीचों बीच आ गए तो राजा युधिष्ठिर ने श्रुतायु को देखकर उसकी ओर अपने घोड़े बढ़ा दिए तथा नौ बाण छोड़कर उसे घायल कर दिया श्रोतायु ने उन बाणों को हटाकर युधिष्ठिर पर सात बाढ़ छोड़े वे उनके कवच को फोड़ उनका रक्त पीने लगे इससे राजा युधिष्ठिर बहुत बिगड़े उस समय उनका क्रोध देखकर सब जीवों को ऐसा जान पड़ने लगा मानो ये तीनों लोगों को भस्म कर देंगे यह देखकर देवता और ऋषि लोग सब लोगों की शांति के लिए स्वस्थ वाचन करने लगे आपकी सेना ने तो अपने जीवन की आशा ही छोड़ दी किंतु तो यशस्वी युधिष्ठिर ने धैर्य धारण कर अपने क्रोध को दबा दिया और श्रुतायु के धनुष को काट कर उसकी छाती को बिंध दिया फिर शीघ्र ही उसके सारथी और घोड़ों को भी मार डाला राजा युधिष्ठिर का ऐसा पुरस्ार्थ देखकर श्रतायु अपना अश्वहीन रथ छोड़कर भाग गया इस प्रकार जब धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने श्रितायु को परास्त कर दिया तो राजा दुर्योधन की सारी सेना पीठ दिखाकर भागने लगी दूसरी ओर चेकितान महारथी कृपाचार्य को बाणों से आच्छादित करने लगा तब कृपाचार्य ने उन सब बाणों को रोककर स्वयं अपने बाणों से चेकितान को घायल कर दिया फिर उन्होंने उसके धनुष को काट डाला सारथी को मार गिराया तथा घोड़ों और दोनों पार्श्व रक्षकों को भी धराशायी कर दिया तब चेखितान ने रस से कूद हाथ में गदा ले ली उस गदा से उनके कृपाचार्य के घोड़ों और सारथी को मार डाला कृपाचार्य ने पृथ्वी पर खड़े खड़े ही उस पर सोलह बाण छोड़े वे बाण चेखितान को घायल करके धरती में घुस गए इससे उसका क्रोध बढ़ गया और उसने अपनी गदा कृपाचार्य पर छोड़े आचार्य उसे आती देख अपने सहस्त्रों बाढ़ों से रोक दिया तब चेकितान हाथ में तलवार लेकर उनके सामने आया इधर आचार्य ने भी तलवार लेकर उस पर बड़े वेग से धावा किया तब ये दोनों वीर एक दूसरे पर तीखी तलवारों से बाहर करने लग, करते हुए पृथ्वी पर लोट पोट हो गए युद्ध में अत्यंत परिश्रम पड़ने के कारण उन दोनों ही को मुरछा आ गई इतने ही में सौहार्दवश वहाँ कर, करकर्स दौड़ आया और चेकितान की ऐसी दशा देख उसे अपने रथ में चढ़ा लिया इसी प्रकार शकुनी ने बड़ी फूर्ति से कृपाचार्य को अपने रथ में बैठा लिया धृष्टकेतु ने नब्बे बाणों से भूरिश्रवा को घायल कर दिया इस पर भुरिश्रवा ने अपने चोखे-चोखे बाणों से महारथी धृष्टकेतु के सारथी और घोड़ों को मार डाला तब महामना धृष्टकेतु उस रथ को छोड़कर सतानी के रथ पर चढ़ गया इसी समय चित्रसेन विकर्ण और दुर्मर्शन ने अभिमन्यु पर धावा किया अभिमन्यु ने आपके इन सब पुत्रों को रथहीन तो कर दिया किंतु भीमसेन की प्रतिज्ञा याद करके उनका वध नहीं किया फिर सेना के सहित पितामह भीष्म को अकेले बालक अभिमन्यु की ओर जाते देख अर्जुन ने भी श्री कृष्ण से कहा ऋषिकेश जिधर ये बहुत से रथ दिखाई दे रहे हैं उधर ही आप अपने घोड़ों को भी बढ़ाइए अर्जुन के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण ने जब संग्राम श्री कृष्ण ने जहाँ संग्राम हो रहा था उस ओर रथ हाँका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 बल्कि बहुत से राजाओं के सहित अर्जुन के आगे आकर उन्हें सब ओर से घेरकर बाण बरसाना आरंभ कर दिया अर्जुन ने एक क्षण में ही उन सब के धनुष काट डाले और उन्हें निश्चेष करने के लिए एक साथ ही सबको अपने बाणों से बिंध दिया अर्जुन के मार से वे खून में लथपथ हो गए उनके अंग छिन्न भिन्न हो गए सिर धरती पर लुलकने लगे कोचों के धुर्रे उड़ गए और उनके प्राण शरीरों से कुछ कर गए इस प्रकार पार्थ के पराक्रम से पराभूत होकर वे एक साथ धरा ही धराशायी हो गए अपने साथी राजाओं को इस प्रकार मारा गया देखकर त्रिगर्तराज सुशर्मा बड़ी फुर्ती से बचे हुए राजाओं को सांस लेकर आगे आया जब शिखंडी आदिवीरों ने देखा कि अर्जुन पर शत्रुओं ने धावा दिया है तो वे उनके रथ की रक्षा के लिए तरह तरह के अस्त्र शस्त्र लेकर उनकी ओर चले अर्जुन ने भी त्रिगर्थ के साथ अनेकों राजाओं को आते देख अपने गांडी धनुष से अनेकों तीखे बांट छोड़कर उन सभी का सफाया कर दिया फिर दुर्योधन और जयद्रथ आदि राजाओं को भी खदेड़कर वे भीष्म जी के पास पहुंच गए महाराज महाराजिक्षर भी मद्राज को छोड़कर भीमसेन तथा नकुल सहदेव के सहित भीष्म जैसे ही युद्ध करने के लिए आ गए किंतु तो भीष्म जी समस्त पांडपुत्रों के सामने आ जाने पर भी घबराए नहीं इस समय श्रीखंडी तो पितामह का वध करने पर ही उतारू हो गया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 वह ढाल तलवार लेकर अपने रथ से कूद पड़ा और एक दूसरे स्थान पर चला गया उस गदा ने चित्रसेन के रथ पर गिरकर उसे सारसी और घोड़ों के सहित चूर चूर कर दिया इतने ही में चित्रसेन के रथहीन देख कर विकर्ण ने उसे अपने रथ पर चढ़ा लिया इस प्रकार जब संग्राम बहुत घोर होने लगा तो भीष्म जी राजा युधिष्ठिर के सामने आए उस समय पांडव पक्ष के सब वीर कांपने लगे और उन्हें ऐसा मालूम हुआ मानो अब युधिष्ठिर मृत्यु के मुँह में पड़ना ही चाहते हैं इधर महाराज युधिष्ठिर भी नकुल सहदेव सहित भीष्म जी पर टूट पड़े उन्होंने भीष्म जी पर सहों बाढ़ छोड़कर उन्हें बिल्कुल ढक दिया किंतु भीष्म जी ने उन सबको सह कर आधे निमेश में ही अपने बाण समुदाय से युधिष्ठिर को अध्यस्त कर दिया राजा युधिष्ठिर ने क्रोध में भरकर भीष्मी पर नाराज बाढ़ छोड़ा पर पितामा ने बीच ही में उसे काट कर युधिष्ठिर के घोड़े भी मार डाले धर्मप्रति युधिष्ठिर तुरंत ही नकुल के रथ पर चढ़ गए विष्णु जी ने सामने आने पर नकुल और सहदेव को भी बाणों से आच्छादित कर दिया तब राजा झिठिर भीम से जी का वध करने के लिए बहुत विचार करने लगे उन्होंने अपने पक्ष के सब राजाओं और श्रहदों से कहा कि सब लोग मिलकर विष्णु जी को मारो जैसे सुनकर सब राजाओं ने विष्णु जी को घेर लिया किंतु भीष्म जी अब सब ओर से घिर जाने पर भी अपने धनुष से अनेकों महारथियों को धराशाई करते हुए क्रीड़ा करने लगे जब यह घनघोर युद्ध बहुत ही भयानक हो गया तो दोनों ही ओर की सेनाओं में बड़ी खलबली मच गई दोनों ओर की टूट गई इस समय श्रीखंडी बड़े वेग से पितामह के सामने आया, किंतु तो पितामहतु उसके पूर्व स्त्रित्व का विचार करके उसकी ओर कुछ भी ध्यान न दे संजय वीरों की ओर चले गए भीष्म को अपने सामने देख वे सब बड़े स्पर्श से सिंहनाद और संघ ध्वनि करने लगे अब भगवान भास्कर पश्चिम की ओर लुढ़क चुके थे इस समय युद्ध ने ऐसा घमासान रूप धारण किया कि दोनों ओर के रथी और गजरों ही एक दूसरे में मिल गए पांचाल राजकुमार धृष्ट और महारथी सात्य की शक्ति और तोमरादि की वर्षा करके कौरवों की सेना को पीड़ित करने लगे इससे आपके योद्धाओं में बड़ा हाहाकार होने लगा उनका आरतनाश सुनकर अवंती नरेश विन्द और अनुविंद धृष्ट के सामने आए उन दोनों ने उनके घोड़ों को मारकर उसे बाणों की वर्षा से बिल्कुल ढक दिया पांचाल कुमार तुरंत ही अपने रथ से कूदकर कर के रथ पर चढ़ गया तब महाराज युधिष्ठिर बड़ी भारी सेना लेकर उन दोनों राजकुमारों पर टूट पड़े इसी प्रकार आपका पुत्र दुर्योधन भी पूरी तैयारी के साथ विंद और अनुविंद को घेर खड़ा हो गया अब सूर्यदेव अस्ताचल के शिखर पर पहुंचकर प्रभाहीन हो रहे थे इधर युद्धभूमि में रक्त की भीषण नदी बहने लगी थी तथा सब और राक्षस विशाच एवं अन्य मांसाहारी जीव दिखने लगे थे इसी समय अर्जुन ने सुशर्मा और राजाओं को परास्त कर अपने शिविर को कुच किया धीरे धीरे रात्रि होने लगी महाराज युधिष्ठिर और भीमसेन भी सेना के सहित अपने शिविर को लौटे इधर दुर्योधन भीष्म द्रोणाचार्य अस्वस्था कृपाचार्य शल्य और कृतवर्मा आदि कौरवीर भी अपनी अपनी सेना के सहित अपने अपने डेरों पर चले गए इस प्रकार रात होने पर गौरव और पांडव दोनों ही अपने अपनी अपनी छावनियों में चले आए वहां दोनों पक्षों के वीर एक दूसरे की वीरता की बड़ाई करने लगे उन्होंने अपने शरीरों में से बाढ़ निकालकर तरह तरह के जलों से स्नान किया तथा पहरा देने के लिए विधिवत चौकीदारों की नियुक्ति किया